श्री श्री चैतन्य चैतावली सचिमाता का संन्यासी पुत्र के प्रति प्रतिमात्रह शीला चंदन शीतला ने श्रुता भूमितल विस्ता जीर्ण पितरावतस्व कथम प्रयासे हे पुत्र तेरा स्वभाव चंदन से भी अधिक शीतल है तेरे शास्त्र ज्ञान की संपूर्ण पृथ्वी पर ख्याति हो रही है इतना कोमल हृदय और ज्ञानी होने पर भी हाय बेटा तू अपनी वृद्ध माता आदि को परित्याग करके वन के लिए क्यों जा रहा है पुत्र ही माता की आत्मा है पुत्र माता के शरीर का एक प्रधान भाग है पुत्र की संतुष्टि में माता को संतोष होता है पुत्र की प्रसन्नता से माता को प्रसन्नता होती और पुत्र की तुष्टि में माता स्वयं अपने तन मन की तुष्टि का अनुभव करती है माता की एक ही सबसे बड़ी साथ होती है वह अपने प्रिय पुत्र को अपने सामने खाते हुए देखना चाहती है अपनी शक्ति के अनुसार जितने अच्छे अच्छे पदार्थ वह अपने पुत्र को खिला सकती है उतने पदार्थों को उसे खिलाकर वह इतनी प्रसन्न होती है जितनी प्रसन्नता उसे स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होती पुत्र चाहे बूढ़ा भी क्यों न हो जाए उसके पांडित्य का उसकी बुद्धि का उसके ऐश्वर्य का चाहे संपूर्ण संसार ही लोहा क्यों न मान ले किन्तु माता के लिए वह पुत्र सदा छोटा बालक ही बना रहता है वह आते ही उसके पेट को देखने लगती है कि कहीं भूखा तो नहीं है जाते समय वह उससे वस्त्रों को ठीक तौर से संभाल कर रखने का आदेश करती है छोटी छोटी बातों को वह इस तरह से बताती है मानो उसे मार्ग के संबंध में कुछ बोध ही न हो पुत्र के लिए जलपान का सामान बांधना वह नहीं भूलती इसीलिए नीतकारों ने कहा है मात्रा समानम न शरीर पोषणम अर्थात माता के समान शरीर का पोषण करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है सचि माता ने अपने निमाई को सन्यासी वेश में देखा यद्यपि अब प्रभु पहले की भांति श्वेत वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे उनके सिर के सुंदर बाल अब सुगंधित तेलों से नहीं सींचे जाते थे अब वे धातु के पात्रों में भोजन नहीं कर सकते थे अब उनके लिए एक का ही अन्न खाते रहना निषेध है तब भी इन बाहरी बातों से क्या होता है माता के लिए तो उसका पुत्र वही पुराना निमाई ही है सिर मुड़ाने और कपड़े रंग लेने से उसके निमाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ माता उसी तरह प्रभु के ऊपर प्यार करती वह स्वयं अपने हाथों से प्रभु के भोजन के लिए भांति भांति के व्यंजन बनाती वह प्रभु के स्वभाव से पूर्ण रीत्या परिचित थी उसे इस बात का पता था कि निमाई किन किन पदार्थों को खूब प्रेम पूर्वक खाता है उन सब पदार्थों को माता खूब सावधानी के साथ बनाती और अपने हाथ से परोसकर प्रभु को खिलाती प्रभु भी माता के संतोष के लिए सभी पदार्थों को खूब पूर्वक खाते और भोजन करते करते पदार्थों की प्रशंसा भी करते जाते थे प्रभु के भोजन कर लेने के अनंतर सचि माता और सीता देवी दोनों मिलकर अन्य सभी भक्तों को प्रेम के सहित भोजन कराती सबको भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती इस प्रकार आचार्य देव का घर उस समय उत्सव मंडप बना हुआ था प्रातःकाल सभी भक्त उठकर संकीर्तन करने लगते इसके अनंतर सभी प्रभु को सांस लेकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए गंगा किनारे जाते सभी भक्त मिलकर गंगा जी की सुंदर बालुका में भांति भांति की क्रीड़ाएं करते रहते अनंत संकीर्तन करते हुए आचार्य के घर पर आ जाते तब तक सती माता भोजन बनाकर तैयार कर रखती प्रभु के भोजन के अन्तर सभी भक्त प्रसाद पाते फिर तीसरे पहर से श्रीकृष्ण कथा छिड़ जाती सभी भगवान के गुणों का वर्णन करते तथा श्री कृष्ण कथा श्रवण करके अपने कर्णों को धन्य करते सायंकाल को फिर गंगा किनारे चले जाते और प्रभु के साथ अनेक भक्ति संबंधों गूढ़ विषयों पर बातें करते प्रभु अपने सभी अंतरंग भक्तों को भक्ति तत्व का रहस्य समझाते उन्हें उपासना की पद्धति बताते और संकीर्तन की अपेक्षा जब करने पर अधिक जोर देते नाम का जब किसी भी तरह से किया जाए वही कल्याणप्रद होता है उसमें संकीर्तन के समान दस पाँच आदमियों की तथा खोल करताल आदि वाद्यों की भी अपेक्षा नहीं रहती मनुष्य हर समय हर स्थान में हर अवस्था में भगवान नाम का जप कर सकता है वे शिव जी के इस वाक्य को बार बार दो जपास सिद्धिर जपास सिद्धिर जपास सिद्धिर वरान अर्थात हे पार्वती जी मैं पूर्वक कहता हूँ कि जब से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है किसी भक्त को कोई शंका होती तो उसका समाधान प्रभु स्वयं करते गंगा जी से लौटने पर संकीर्तन आरम्भ हो जाता उन दिनों संकीर्तन में बड़ा ही अधिक आनंद आता था सभी भक्त आनंद में बेसुध होकर नृत्य करने लगते अद्वैत अद्वैताचार्य की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था वे अपने सौभाग्य की सराहना करते करते अपने आपे को भूल जाते अपने घर में नित्य प्रति ऐसे समारोह के उत्सव को देखकर उनकी अंतरात्मा बड़ी ही प्रसन्न होती कीर्तन के समय वे जोर से भाभावेश में आकर नृत्य करने लगते नृत्य करते करते वृद्ध आचार्य अपनी अवस्था को एकदम भूल जाते और योगों की तरह उछल उछलकर, कूद कूद कर नाचने लगते नाचते नाचते बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते घंटों इसी प्रकार बेहोश हुए पड़े रहते भक्तों के उठाने पर बड़ी कठिनता से उठते महाप्रभु अब संकीर्तन में बहुत कम नृत्य करते थे किंतु जिस दिन भाभावेश में आकर नृत्य करने लगते उस दिन उनकी दशा बहुत ही विचित्र हो जाती उनके संपूर्ण शरीर के रोम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते नेत्रों से असुओं की धारा बहने लगती मुंह से झाग निकलते निकलने लगते और हरि हरी बोल कर, इतने जोरों से नृत्य करते थे कि देखने वाले को यही प्रतीत होता था कि प्रभु आकाश में स्थित होकर नृत्य कर रहे हैं भक्तगण आनंद में विफल होकर प्रभु के चरणों के नीचे की धूल को उठाकर अपने संपूर्ण शरीर में मल लेते और अपने जीवन को सफल हुआ समझते इस प्रकार दस दिनों तक प्रभु ने अद्वैताचार्य के घर पर निवास किया नवदीप तथा शांतिपुर के सभी भक्तों की यह इच्छा होती कि प्रभु को एक एक दिन हम भी भिक्षा करावें किन्तु माता उन सब से दीनता पूर्वक कहती तुम सब मुझ अभागने के ऊपर कृपा करो तुम सब तो जहाँ भी निमाई रहेगा वहीं जाकर इसे भिक्षा करा आओगे मुझ दुखने को अब न जाने कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मेरे लिए तो यही समय है मैं तुम सभी से इस बात की भीख मांगती हूँ कि जब तक निमाई शांतिपूर्ण रहे तब तक वह मेरे ही हाथ का बना हुआ भोजन पावे अब उनके ऊपर मेरे ही समान तुम सब लोगों का अधिकार है किंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है माता की ऐसी बात सुनकर सभी चुप हो जाते और फिर प्रभु के निमंत्रण के लिए आग्रह न करते इस प्रकार अपने जन्नी के हाथ की भिक्षा को पाते हुए और सभी भक्तों के आनंद को बढ़ाते हुए श्री अद्वैताचार्य के आग्रह से प्रभु शांतिपुर में निवास करने लगे प्रभु शांतिपुर में ठहरे हुए थे इस बात का समाचार सुनकर लोग बहुत बहुत दूर से प्रभु के दर्शनों को आया कर गए इस प्रकार शांतिपुर में प्रभु के रहने के एक प्रकार का मेला सा ही लग गया प्रेमावतार चैतन्य देव माँ तृष्ण और अद्वैताचार्य के प्रेमाग्रह के ही कारण दस दिनों तक शांतिपुर में ठहरे रहे